श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद अस्सी आत्मदर्शन के उपाय फलहारणी पूजा तथा विद्या सुंदरकृत नाटक का अभिनय श्री रामकृष्ण उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं दिन के ग्यारह बजे का समय हुआ राखाल मास्टर आदि भक्तगण उसी कमरे में उपस्थित हैं गत रात्रि में फलहारिणी काली की पूजा हो गई उस उत्सव के उपलक्ष्य में सभा मंडप में रात्रि के तीसरे पहर से नाटक का अभिनय शुरू हुआ है विद्या सुंदरकृत नाटक श्री कृष्ण ने प्रातःकाल काली माता के दर्शन को जाते समय थोड़ा अभिनय भी देखा है नाटक वाले लोग स्नान आदि कर चुकने के बाद श्री कृष्ण का दर्शन करने आए हैं शनिवार 24 मई अट्ठारह ईसवी अमावस्या गोरे रंग का जो लड़का विद्या बना था उसने अच्छा अभिनय किया था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 चील को भी एक गुरु बनाया था चिल के मुंह में मछली थी इसलिए हजार कौवों ने उसे घेर लिया मछली को मुंह में लेकर वह जिधर जाती थी उधर ही सब कौवें कांव कांव करके उसके पीछे भागते थे पर जब चिल के मुंह से अपने आप मछली गिर गई तो सब कौवें मछली की ओर दौड़े चील की ओर फिर न गए मछली अर्थात भोग की चीज कौवें हैं चिंताएँ जहाँ भोग है वहीं चिंता है भोगों का त्याग होने से ही शांति होती है फिर देखो अर्थ ही अनर्थ हो जाता है तुम भाई भाई अच्छे हो परंतु भाई भाई में बंटवारे में के प्रश्न पर झगड़ा होता है कुत्ते आपस में एक दूसरे को चाटते हैं खूब प्रेम भाव रहता है परंतु उन्हें यदि कोई भात रोटी आदि कुछ फेंक दो तो आपस में वेग एक दूसरे को काटने लगेंगे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 तो बहुत कुछ बचा हो सकता है परंतु यदि प्रत्येक पक्षी अलग अलग दिशा में उड़ने की चेष्टा करें तो कुछ नहीं होता नाटक में भी देखने में आता है सिर पर घड़ा और नाच रहा है श्री राम कृष्ण। गृहस्थी करो परंतु सिर पर घड़े को ठीक रखो अर्थात ईश्वर की ओर मन को स्थिर रखो मैंने पलटन के सिपाहियों से कहा था तुम तो लोग संसार का काम करोगे परंतु कालरूपी मृत्यु रूपी मुसल हाथ पर पड़ेगा इसका ख्याल रखना उस देश में बड़े ही लोगों की औरतें ओखली में चिवड़ा कूटती हैं एक औरत मुसल को उठाती और गिराती है और दूसरी चिवड़ा उलट देती है यह ध्यान रखती है कि कहीं मुसल हाथ पर न पड़ जाए इधर बच्चे को स्तनपान भी कराती है और एक हाथ से भींगे धान को चूल्हे पर रखकर पतीले में भून लेती है फिर ग्राहक के साथ बातचीत भी करती है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 ईश्वर के दर्शन होता है ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था साइंस से ईश्वरत्व तो जाना नहीं जाता उसके द्वारा केवल इन इंद्रिय ग्राही बातों का पता लगता है कि इसके साथ उसे मिलाने पर यह होता है और उसके साथ यह मिलाने से पर वह होता है इसीलिए इस बुद्धि के द्वारा यह सब समझ में नहीं आता साधुसंग करना होता है वैद्य के साथ रहते त... रहते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 ये लोग नहीं तो उठकर एक और खड़े हो जाए एक भक्त के प्रति राखाल के लिए बर्फ रखो राखाल के प्रति तो फिर बन हुगली जाएगा धूप में न जाना राखाल भोजन करने बैठे श्री कृष्ण फिर विद्या का अभिनय करने वाले लड़के के साथ वार्तालाप कर रहे हैं श्री कृष्ण विद्या के प्रति तुम सबने मंदिर में प्रसाद क्यों नहीं लिया यहीं पर भोजन करते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 बस शेर की बात याद करते ही शेर आ खड़ा होता है और उसे खा जाता है श्री राम के हाँ यह ध्यान में रखना कि शेर आता है अधिक और क्या कहूँ इधर मन रखो ईश्वर को ना भूलो सरल भाव से उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देंगे एक और बात नाटक के अंत में कुछ हरी नाम करके समाप्त किया करो इससे जो लोग गाते हैं और जो लोग सुनते हैं